समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद के प्रकरण में हमने पीछे पांचवीं वल्ली के सातवें श्लोक तक देख लिया था यमाचार्य नचिकेता के लिए आत्मा और परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार से विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के कुछ और गुणों को बताते हुए आगे आठवें श्लोक में कहा येष सुक्शु जगर्ति काम काम पुरषो निर्मीमाण तदे शुक्र तद्रह्म तदेवामृत मुच्य लोका तस्मिन् सर्वे तदुनाते सर्वे तदुनात्येति वै तत् हमारे साथ परमात्मा का क्या संबंध है और हमारे निश्चिंत होने पर भी वो हमारे कल्याण के लिए सतत अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है उसी बात को बताते हुए कहा कि यह एश सुप्तेषु जागर्ति एक सामान्य अर्थ करें तो वाक्य का अर्थ होगा कि जो सोते हुए में जाग रहा है सोते हुए में जाग रहा है अर्थात हम जब सो जाते हैं सारा संसार सो जाता है क्या उसके साथ परमात्मा भी सो जाता है तो कहा नहीं वो कभी नहीं सोता हम निश्चिंत होकर के सो जाते हैं कार्य करते करते थक जाते हैं शरीर की कोशिकाएं थक जाती हैं उनको ताजा करने के लिए विश्राम देने के लिए हम नींद में चले जाते हैं लेकिन परमात्मा हमारे सोते समय भी वो जाग रहा है क्यों जाग रहा है और क्या कर रहा है उस समय भी तो उत्तर दिया कि कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण हम सब जीवात्माओं की अलग अलग कामनाएं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं अलग अलग प्रकार के भोग किसी का कोई भोग है किसी का कोई भोग है किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए इन सारी कामनाओं को इन सारे भोगों को निर्मिमाण बनाता हुआ वो जाग रहा है हम सो गए और सोते समय हमारी अवस्था कैसी हो जाती है उसकी तुलना महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में की है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता तीन अवस्थाएं ऐसी हैं कि जहां हम ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्म का आनंद भोग रहे हैं अथवा ब्रह्म जैसे बन जाते हैं वो तीन अवस्थाएं हैं समाधि सुषुप्ति और मोक्ष मोक्ष बहुत तो ऊंची चीज हो गई समाधि से भी बहुत दुर्लभ लोग ही परिचित होते हैं लेकिन सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसको हर कोई अनुभव करता है और उस अवस्था में हमें बिल्कुल चिंता नहीं होती हम निश्चिंत हो जाते हैं हमने जगते समय जिन भोगों की कामना की थी जिन भोगों की इच्छा की थी लेकिन सोते समय हमें वो भोग भी नहीं चाहिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि हमारे भोगों का निर्माण कैसे हो रहा है हमारे खाद्य पदार्थों का निर्माण कैसे हो रहा है हमें जो वस्तुएं चाहिए वो कैसे बन रही हैं लेकिन सोते समय भी वह परमात्मा वो जाग रहा होता है और उन भोगों का लगातार निर्माण कर रहा है रात्रि में भी जो किसान ने फसल बोई है उस फसल में पौधे में वहाँ भी गेहूं का निर्माण हो रहा है दालों का निर्माण हो रहा है गाय के पेट में जो घास खाई है उसने वहाँ दूध का निर्माण भी चल रहा है ये क्रियाएँ लगातार चल रही हैं और बाहर की बात छोड़ दीजिए हमारे अपने शरीर में ही हम सो जाते हैं लेकिन सोने के बाद भी हमारा रक्त संचरण चल रहा है हमने भोजन किया है उसकी पाचन क्रिया भी हो रही है उससे बने हुए रस यथास्थान पहुंच रहे हैं हमारी कोशिकाएं जो टूट गई थीं उनका पुनर्निर्माण भी हो रहा है आप देखेंगे प्रत्येक क्रिया अर्थात जो क्रियाएं हमारे जगते समय हो रही थी वो क्रियाएं हमारे सोते समय भी हो रही हैं। अब जगते समय तो हम ये अभिमान कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूं ये सब अब सोते समय कैसे करेंगे अभिमान वहां कैसे कहेगा किसान कि मैंने फसल उगाई है मैं फसल उगा रहा हूं वो तो सो रहा है अर्थात कोई भी कार्य सोते समय हम नहीं कह सकते कि हमारे करने से हो रहा है तो वहां पता लगता है कि परमात्मा वास्तव में प्रत्येक क्रिया का करने वाला अर्थात हमारे सारे भोगों का निर्माण करने वाला वही है ये बातें ऋषि लोग हमें क्यों बता रहे हैं क्योंकि हम कहेंगे तो पता ही है हमें सब हो ही रहा है ये, इसमें बताने की कौन सी आवश्यकता है लेकिन इसको बताने से हमारे अंदर परमात्मा का महत्व कितना है हमारे जीवन में उसका पता लगता है और हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति बढ़ती है क्योंकि लक्ष्य हमारा वही है उसके अंदर प्रीति बढ़ाने के लिए परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रीति बढ़े उस प्रीति को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के परमात्मा के जो गुण हैं उसकी विशेषताएं हैं उनको ऋषि लोग सरल शब्दों में हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं तो यह सुप्तेशु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण मंत्र हम यज्ञ में बोलते हैं कि प्रजापते न तद एतान् विश्वाजाता परिता यत यमा ते जुहुम अर्थात जो हमारी कामनाएं हैं जो हमारे भोग हैं हमारी इच्छाएं हैं उनको आप पूरा कर रहे हैं कामास्ते जो हम तस्तु तो ऐसे यहां पर भी कहा जा रहा है कि सारे भोगों का निर्माण वही कर रहा है हम तो केवल उन क्रियाओं को होता हुआ देख रहे हैं हम केवल कामनाएं करते हैं पूर्ति उनकी परमात्मा कर रहा है तो कामम कामम पुरुषो निर्म आगे कहा कि तदेव शुक्रम तद ब्रह्म आप आपह सप्रजापति ही तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत उच्यते तदेव शुक्रम वही ब्रह्म वही परमात्मा उसका एक और विशेषण दिया शुक्र शब्द कह करके परमात्मा के जितने भी नाम हैं है, उन उनमें से प्रत्येक नाम उस परमात्मा की किसी न किसी विशेषता को बता रहा होता है अर्थात कोई भी दो शब्द दो नाम परमात्मा के समानार्थक नहीं होते एक ही बात को कह रहे हूं ऐसे दो नाम कभी नहीं होते प्रत्येक नाम किसी अलग गुण या धर्म या कर्म को बता रहा है तो शुक्र शब्द यहां कहा गया परमात्मा के लिए और यमाचार्य ने ही नहीं कहा यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में जहां परमात्मा के अनेक गुण बताए गए हैं आठवें मंत्र में सप्रयगात शुक्रम वहां भी पहला शब्द शुक्र ही आया हुआ है ईश्वर के लिए शुक्र के दो अर्थ होते हैं एक होता है पवित्र ईश्वचिर भावे पवित्र करने अर्थ में आता ही है ये अर्थात परमात्मा सबसे पवित्र है पवित्र से तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो नहा धो के बैठा हुआ है उसके अंदर अविद्या नहीं है उसके अंदर अज्ञान नहीं है इसलिए पवित्र है और हम भी परमात्मा से पुनातु पुनातु कहकर के बार बार पवित्र होने की प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति कहेगा कि परमात्मा से क्यों प्रार्थना कर रहे हो पवित्र होने की अरे जाओ बाथरूम में जाकर के जल से स्नान कर लो पवित्र हो जाओगे कपड़े गंदे हैं साबुन से धो लो पवित्र हो जाओगे पुराने हो गए नए कपड़े ले आओ हो तो गए पवित्र हम तो परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा है कि हम ऐसे पवित्र नहीं हो सकते ये जल हमें पवित्र नहीं कर सकता जल केवल शरीर को वस्त्रों को बाह्य वस्तुओं को पवित्र कर सकता है अद्भुर्गात्राणी शुद्ध्य मन सत्य न शुद्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्यति ये आत्मा तो विद्या से और तप से पवित्र होता है इसको विद्या चाहिए इसको ज्ञान चाहिए तो परमात्मा क्योंकि सर्वज्ञ है पूर्ण ज्ञानी है इसलिए वह परम पवित्र है तो तद एव शुक्रम दूसरा इसका अर्थ होता है शक्तिशाली तो परमात्मा से बड़ा शक्तिशाली बड़ा तो छोड़ दिए उसके बराबर नहीं कोई और बराबर भी क्या उसे कम भी देखें तो कहां तक कम करते जाएंगे कहां तक कम करते जाएंगे कहीं तुलना में नहीं बैठते हम लोग तो अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत पवित्र तदेव शुक्रम तद ब्रह्म और वह ब्रह्म है बहुत विशाल है सबसे बड़ा है तदेव अमृतम उच्यते और उसी परमात्मा को अमृत शब्द से कहा अर्थात अमरण धर्मा और वैसे हम अमृत स्वादिष्ट वस्तु के लिए भी कह देते हैं कि अमृत जैसी है बहुत मधुर कोई वस्तु हो तो अमृत जैसी है तो परमात्मा सबसे अधिक मधुर है वह अमृत है हमें अमृत ही चाहिए और जो हमें चाहिए वही है वो अर्थात यमाचार्य नचिकेता से कह रहे हैं कि नचिकेता ने अमरता के विषय में प्रश्न किया था तो जो अमरता नचिकेता मांग रहा था वो अमरता बता रहे हैं तद एव अमृतम वो परमात्मा ही अमृत है तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन लोका श्रिता सर्वे क्योंकि पीछे कहा वह शक्तिशाली है सबसे बड़ा है अमृत है लेकिन ये सारा ब्रह्मांड ये सारे लोक जितने हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब किस पर आश्रित हैं आपको अनेक लोग कहते मिल जाएंगे कि ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ये किस पर आश्रित है शेष नाग पर सुना होगा आपने कि पृथ्वी किस पर आश्रित है शेष नाग पर शेष नाग को क्या माना एक सर्प अब प्रश्न किया जाए कि पृथ्वी शेष नाग पर आश्रित है तो शेषनाग किस पर आश्रित है हैं? शेषनाग किस पर आश्रित है तो महर्षि दयानंद ने शेष का अर्थ किया कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है अर्थात प्रलय काल जब संसार रहता ही नहीं तो जब सब कुछ समाप्त हो जाता है उस समय भी जो बचा रहता है जो शेष रहता है वो शेष है परमात्मा वो तब भी रहता है वो अपने स्वरूप में जैसे सृष्टि काल में था वैसे ही प्रलय काल में भी रहता है तो जहां ये वर्णन आता है आलंकारिक वर्णन है कि पृथ्वी शेष नाग पर आश्रित है अर्थात पृथ्वी शेष नामक परमात्मा पर आश्रित है यमाचार्य भी यही कह रहे हैं तस्मिन लोकाह श्रिता सर्वे ये सारे लोक लोक कहते हैं दिखने वाली वस्तु को जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी नक्षत्र सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग हैं और ये सब उसी परमात्मा पर आश्रित हैं तस्मिन लोका आश्रित है सर्वे तद न अत्यति कष्टन और कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता अतिक्रमण किसे कहते हैं कि जैसे दो व्यक्ति दौड़ लगा रहे हों एक थोड़ा पीछे हो एक आगे हो और पीछे वाले को आगे निकलना है उससे तो उसने अपनी गति को बढ़ाया और गति बढ़ा करके जो आगे था उससे भी आगे निकल गया अर्थात तो उसको पीछे छोड़ दिया तो हम क्या कहेंगे कि पीछे वाला आगे वाले का अतिक्रमण कर गया अतिक्रमण कर लिया उसने जैसे गाड़ियों का ओवरटेक करते हैं तो क्या परमात्मा का कोई अतिक्रमण कर सकता है यमाचार्य ने कहा तदु न अत्येति न उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता अर्थात उससे आगे कोई नहीं निकल सकता क्योंकि वह सर्वव्यापक है अब कोई आगे निकलेगा तो कहां जाएगा अतिक्रमण तब कर पाएगा जबकि जहां परमात्मा ना हो वहां पहुंच के दिखाए कि देखो यहां परमात्मा नहीं था और मैं यहां आ गया अर्थात मैंने परमात्मा का अतिक्रमण कर लिया लेकिन परमात्मा का अतिक्रमण नहीं कर सकते तदु बहुत तीव्र गति से ये सारे पिंड घूम रहे हैं अपने अपने अक्ष पर अपने अपने कक्ष पर लेकिन कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि सारे उस पर आश्रित हैं सब उसके अंदर ही हैं। ये सारा ब्रह्मांड जितना भी हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता इसको एक उपमा के रूप में यूँ भी समझाया गया है कि ये केवल परमात्मा के चतुर्थ भाग के ही बराबर हैं सब यजुर्वेद में मंत्र आता है एकतावान् महिमा अतो ज्यायांश्य पुरुष पाद से विश्वा भूतानी दिवी र्थात जितने भी लोक लोकांतर हैं ये ये सब कितने हैं पादह अस्य विश्वाभूतानी विश्वानि भूतानि सारे लोक ये अस्य पादह इसका केवल एक भाग है एक चौथाई भाग पाद कहते हैं एक चौथाई भाग के लिए और वह कितना है कि त्रिपाद अस्य अमृतम देवी जहां ये लोक लोकांतर नहीं है ऐसा तीन भाग और हैं उसके तो कौन उसका अतिक्रमण कर सकता है सारे पिंडों में गति तो वही दे रहा है और जो गति दे रहा है गति देने वाले का जिनको गति दी गई है यह कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते और दूसरा तात्पर्य यहां होता है कि परमात्मा ने जो नियम सृष्टि में हमारे लिए बनाए हैं हम इनका अतिक्रमण नहीं कर सकते आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता समाज में बहुत से कार्य हम ऐसे होते देख रहे हैं मनुष्यों के द्वारा कि ईश्वर की आज्ञा का भंग कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने तो इसका अतिक्रमण कर दिया परमात्मा के नियमों का उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया लेकिन नहीं उसके हम ये जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करते हैं कोई कर्म करते हैं अधर्म करते हैं पाप करते हैं ये भी उसी की व्यवस्था के अंतर्गत है कैसे कि उसने जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है अगर वह स्वतंत्रता न देता तो क्या होता फिर तो सारे कर्म कैसे होते हमारे कि जैसा परमात्मा कराता वैसे होते अर्थात हम होते केवल एक कठपुतली के समान और कठपुतली को चलाने वाला होता परमात्मा तो कठपुतली के समान हम जब कर्म करेंगे तो उस कर्म का उत्तरदायित्व तो किस पर जाएगा जो हमें चला रहा है जो हमें घुमा रहा है जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि ऐसा कर्म करो वही उत्तरदायी बनेगा उसका लेकिन नहीं ईश्वर ने हमें इस कार्य के लिए स्वतंत्र बनाया हुआ है किस कार्य के लिए कर्म करने में स्वतंत्र तो कर्म करने में स्वतंत्रता देना ये भी ईश्वर की ही व्यवस्था है लेकिन उस स्वतंत्रता का हम जब गलत प्रयोग करके और अधर्म या पाप करते हैं तो देखने में ऐसा लगेगा कि हमने ईश्वर का अतिक्रमण कर लिया लेकिन ये भी यहां भी अतिक्रमण नहीं हो रहा है क्योंकि अब हमें उसी के शासन में रहते हुए उसी की व्यवस्था में रहते हुए उस कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा अतिक्रमण अतिक्रमण तब कहा जाता जबकि हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और कोई भी परिणाम सामने नहीं आया लेकिन परिणाम भी उसका सामने आता है तो तदुनात्य कष्ट उसके नियम का उसकी आज्ञा का उल्लंघन हम कर ही नहीं सकते करते हैं तो दंड के भागी होते हैं अर्थात फिर घूम करके हमें वहीं आना पड़ता है उसकी आज्ञा के अंतर्गत ही रहना होगा उसकी आज्ञा से बाहर जाएंगे तो कष्ट भोगेंगे तदु न कशन आगे कहा के अग्निथको भुवन प्रविषो नव श्लोक में प्रविष्टो रूपं रूपं रूपं प्रतिरूपो एकस्तथा भुवन प्रविषो प्रतिपो बूवव प्रतिरूपो सरभूता पीछे परमात्मा को ब्रह्म कहा था ब्रह्म क्यों है क्योंकि वह सर्वव्यापक है अब उसकी सर्वव्यापकता को एक अलग प्रकार से एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि जैसे अग्नि यथा एक जैसे एक अग्नि एक अग्नि तत्व भुवनम प्रविष्ट जितने भी भुवन हैं, भुवन कहते हैं उत्पन्न पदार्थ के लिए भवती भुवनम जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं इन सब में अग्नि प्रविष्ट है क्या ये ठीक है प्रत्येक पदार्थ में अग्नि है हम वैसे देखते हैं एक सामान्य रूप से कि जहां हमें अग्नि जलती दिखाई देती है चाहे वो लकड़ी जल रही हो गैस जल रही हो कहीं पर आग लग गई हो आकाश में सूर्य के रूप में दिखाई दे रही है तो जहां जहां हमें अग्नि दिखाई देती है हम उसको अग्नि मानते हैं क्यों क्योंकि हम उससे व्यवहार करते हैं अपना हम उससे कार्य करते हैं हम भोजन पकाते हैं जो भी अग्नि का कार्य है हम उससे लेते हैं लेकिन यहां कहा गया कि अग्नि प्रत्येक पदार्थ में है लेकिन प्रत्येक पदार्थ से तो हम अग्नि का कार्य नहीं लेते लेकिन फिर भी जो अधिक ज्ञानी है जो समझदार है जैसे किसी ने हाथ में लकड़ी समिधा ले ली और जिसने हाथ में समिधा ली हुई है जिसने लकड़ी ली हुई है उसको पता है कि इसको जला करके हम अग्नि उत्पन्न करके अपना कार्य करेंगे उसको पता है कि इसमें अग्नि है लेकिन एक बच्चा अनजान है उससे कहें देखो इस कष्टाष्ट में इस लकड़ी में अग्नि है वो तो कहेगा इसमें कहाँ है अग्नि वो नहीं समझ पाएगा लेकिन जानकार मान रहा है पता है उसको कि इसमें अग्नि है इससे अग्नि का कार्य हम ले सकते हैं जला करके लेकिन अब उसके सामने भी कोई अन्य वस्तु एक लोहे का गोला रख दें, उसमें तो अग्नि वो भी स्वीकार नहीं करेगा लेकिन एक वैज्ञानिक उसको वहां भी पता है कि इसके भी यदि अणुओं को अलग किया जाए विघटन किया जाए विखंडन किया जाए तो यहां भी बहुत तीव्र ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और ये सारे परमाणु को इसी सिद्धांत पर बनते हैं अर्थात प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में अग्नि विद्यमान है और जो उस पदार्थ का स्वरूप है जो उसकी आकृति है जो उसका रूप है वही रूप वहा अग्नि का हो जाता है अग्निर्था एक भुवनम प्रविष्ट प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुगा जैसा पदार्थ का रूप वैसा ही अग्नि का रूप परमात्मा भी ऐसा ही आगे कहा एक तथा सर्वभूतांतरात्मा ऐसे ही परमात्मा सारे भूतों के अंदर विद्यमान रहता हुआ रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य वह भी उसी पदार्थ के रूप जैसा है लेकिन एक विशेषता भी है उसमें वो विशेषता अग्नि में नहीं है अग्नि जिस पदार्थ के अंदर है वो उस पदार्थ की आकृति को धारण किए हुए है जैसे हम जल को जिस पात्र में रखते हैं तो पात्र का जैसा अंदर का आकार है वैसा ही आकार जल का बन जाता है स्वयं का कोई आकार नहीं जल का ऐसे ही अग्नि का स्वयं का आकार नहीं लेकिन प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है तो प्रत्येक पदार्थ का आकार ही उसका आकार हो गया तो परमात्मा भी ऐसा ही है परमात्मा भी ऐसा ही है लेकिन इसके साथ साथ एक विशेषता उसमें और है कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ वो उसे बाहर भी है उस पदार्थ के अंदर भी है उस पदार्थ के बाहर भी है लेकिन अग्नि ऐसा नहीं था अग्नि पदार्थ के अंदर तो है पदार्थ के बाहर नहीं है क्योंकि बाहर क्यों है बाहर इसलिए क्योंकि सर्वव्यापक है कोई स्थान खाली नहीं है जहां पदार्थ है वहां भी है परमात्मा जहां पदार्थ नहीं है वहां भी है परमात्मा एक और दृष्टांत से समझाया क्योंकि अग्नि तो फिर भी स्थूल है कुछ अग्नि से सूक्ष्म कौन सा तत्व है अग्नि से सूक्ष्म वायु तो आगे वायु का उपमा के रूप में दृष्टांत के रूप में वर्णन करते हुए यमाचार्य ने कहा कि वायुर्यथ को भुवनम प्रविष्टो ऐसा ही है श्लोक बिल्कुल कि वायुर्थई को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ एकस तथा सर्भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य केवल एक शब्द अग्नि के स्थान पर वायु बदला हुआ है कि वायु भी हम देखते हैं कि जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं इन सब में विद्यमान है क्या है ऐसा अग्नि को तो फिर भी हमने चलो स्वीकार किया कि कुछ तो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनमें साधारण रूप से हमारी समझ में आता है इनमें अग्नि है उत्पन्न हो सकती है लेकिन जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है वहाँ वैज्ञानिक समझ लेता है कि यहां भी अग्नि है विखंडन करने से निकलती है लेकिन प्रत्येक पदार्थ में वायु है ये समझ में कैसे आए क्योंकि हमें तो वायु का अनुभव वहां होता है जहां पदार्थ न हो तब कहते हैं जैसे आकाश खुला दिख रहा है हमें और वायु चल रही है हम श्वास ले रहे हैं लेकिन यमाचार्य कुछ और संकेत दे रहे हैं यहां वायु का अर्थ ये वायु नहीं है वायु का अर्थ होता है गतिशील पदार्थ है। वा गति गंधन यो हो। वा धातु से बनता है वायु शब्द और यह गति अर्थ में आता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें गति नहीं है है कोई ऐसा नाम बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें गति नहीं है हो सकता है कुछ ऐसा प्रत्येक पदार्थ यहां भुवन की बात हो रही है उत्पन्न पदार्थ प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ गतिशील है हमें भले ही पृथ्वी स्थिर दिखाई दे रही है ये भी गतिशील है हम सब जानते हैं जितने भी आकाश में पिंड दिखाई दे रहे हैं सारे गतिशील हैं और इन गतिशील पदार्थों में ठीक है पृथ्वी गतिशील है लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो पदार्थ स्थिर है जैसे ये सारे पात्र रखे हुए हैं ये वस्तुएं रखी हुई हैं इनमें कहा गति दिख रही है इन में तो गति नहीं है आप कहेंगे तो स्थिर है सारे लेकिन ये भी ये ठीक है कि पृथ्वी के साथ साथ ये भी घूम रहे हैं लेकिन इनमें स्वयं में भी गति है अपनी अंदर वैज्ञानिक को पता है कि जिन कणों से मिलकर ये बने हैं उन कणों में भी हम सूक्ष्मता में जब जाते हैं तो वहां जब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन तक पहुंच जाते हैं तो वहां भी वैज्ञानिकों को पता है कि एक प्रोटॉन के चारों ओर अनेक इलेक्ट्रॉन लगातार भ्रमण कर रहे हैं गति कर रहे हैं इन्हीं जो लोहे का गोला हमें स्थिर दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी प्रत्येक अणु और बहुत तीव्र गति से गति कर रहा है भ्रमण कर रहा है घूम रहे हैं अंदर ही अंदर तो ऐसा जो वायु प्रत्येक गतिशील पदार्थ में विद्यमान वह वायु जैसे सर्वत्र विद्यमान है उत्पन्न पदार्थों में ऐसे ही परमात्मा भी प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है लेकिन वो बात यहां भी घटेगी कि ठीक है प्रत्येक पदार्थ गतिशील है और वायु का आकार भी उस गतिशील पदार्थ के आकार के समान है लेकिन जहां पदार्थ नहीं है वस्तु नहीं है वहां पर हम कैसे स्वीकार करें वायु है तो बड़ी सरलता से हम मान रहे हैं यहाँ कि हम श्वास कैसे ले पाएंगे वायु न हो तो अर्थात जहां पदार्थ नहीं है वहां भी वायु हम बोल रहे हैं नहीं लेकिन यहां भी पदार्थ है वस्तु ही होता है कैसे पता लगता है कि हम जब और ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो कुछ दूरी बाद दो सौ ढाई किलोमीटर आगे वहाँ आप श्वास लेने में बाधा अनुभव करेंगे वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ओजोन ये सारी गैसें इनकी भी एक सीमा है कि कहाँ तक विद्यमान है और पृथ्वी के ऊपर भी वैज्ञानिक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं कर सकते हैं और करते भी हैं वो अनेक प्रकार के परीक्षण करने के लिए मशीनों का निर्माण करने के लिए जिसको हम कहते हैं वैक्यूम प्रदेश खाली स्थान बिल्कुल जहां से वायु भी निकाल दी जाती है तो ऐसा स्थान भी होता है जहां वायु नहीं होती है अर्थात जहां कोई पदार्थ नहीं है लेकिन परमात्मा के लिए कहा कि बहिष्य वो उससे भी बाहर है इन सारे उदाहरणों को देख करके यमाचार्य इस बात को बताना चाह रहे हैं कि उत्पन्न पदार्थों के साथ हम परमात्मा की तुलना करेंगे तो कुछ सीमा तक ही हम उसको समझ पाएंगे लेकिन परमात्मा उससे भी आगे है और कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वह विद्यमान नहीं है और उसकी सर्वव्यापकता को वो अनिचिकता को अनुभव करा रहे हैं क्योंकि उसकी सर्वव्यापकता मनुष्य जब समझने लगता है और अपने अंदर भावना के रूप में उसको मानने लगता है तो उस अवस्था में और साथ में उसको यह भी पता है कि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो दंड के भागी होते हैं तो उस अवस्था में जीवात्मा पाप कर्म करने से अधर्म कर्म करने से बचता है क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति किसी चोर को ले लीजिए आप वो चोरी कब करता है चोरी करते समय चोरी करने से पहले उसके अंदर क्या भावना होती है कि मैं अमुक व्यक्ति की इस वस्तु को उठा लूंगा और बच भी जाऊंगा बचने का प्रयास करूंगा या बच सकता हूं लेकिन यदि निश्चय हो जाए उसको कि अगर मैंने किसी के सौ रुपए चुराए तो बदले में मुझे एक साल जेल में जाना पड़ेगा और पेनल्टी अलग देनी पड़ेगी अगर यह निश्चय हो जाए तो करेगा कोई चोरी नहीं कर सकता अथवा उसके अंदर एक और ही भावना होती है कि चलो तो ठीक है मैं पकड़ भी गया और पकड़ भी जाते हैं जेल में जाते हैं और जेल में भी वो सोच रहा है कि अब की बार निकल करके मैं फिर करूंगा और फिर बचने का प्रयास करूंगा इन बचने की संभावना जब तक हमारे मन में रहती है अधर्म से पाप कर्म से बचने की संभावना जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक हम अधर्म करने से बच ही नहीं सकते लेकिन जो ये मान रहा है कि ईश्वर के शासन में मैं बच ही नहीं सकता क्योंकि वह सर्वव्यापक है उसकी दृष्टि से ओझल होकर के मैं कोई कर्म कर ही नहीं सकता अगर ये दृढ़ता से हमारे अंदर बैठ जाए ये भावना तो हम कभी भी अधर्म कर नहीं सकते इसलिए ईश्वर की व्यापकता को यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं और उसके माध्यम से हम सब मनुष्यों को सचेत कर रहे हैं परमात्मा की आज्ञा का पता लगाना उसके शासन को स्वीकार करना और उसके अनुकूल अपने जीवन को हम जब चलाएंगे तो उस अमृत परमात्मा जो कि हमारा लक्ष्य है क्योंकि संसार में लक्ष्य अलग अलग होते हैं लोगों के हमारा जो व्यक्ति उपकार कर रहे होते हैं जैसे बच्चों का उपकार माता पिता करते हैं उनको पालते हैं बड़ा करते हैं उनका पोषण करते हैं लेकिन बच्चे बड़े होकर के अपना लक्ष्य दूसरा बना लेते हैं हमें ये कार्य करना है हमें ये कार्य करना है हमें विदेश में जाना है बहुत से बच्चे माता पिता को छोड़कर विदेश में जाके बस जाते हैं लेकिन यहाँ परमात्मा के विषय में हम देखें कि जो हमारा लगातार उपकार कर रहा है हमारी प्रत्येक बात का जो ध्यान रख रहा है वही परमात्मा हमारे लिए प्राप्त होने योग्य भी है लोक में हमारा यदि कोई उपकार कर रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारा वो प्राप्त करने योग्य है हम उसको छोड़ भी देते हैं लेकिन यहाँ हमारा परम उपकार करने वाला परमात्मा वही हमारा प्राप्तव्य है वही अमृत हमको चाहिए इसी भावना को मन में रखेंगे हम और उस ईश्वर की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखते हुए ये भी सदा सचेत रहेंगे कि हमसे कोई भी आज्ञा का उसका उल्लंघन न हो पाए क्योंकि बच तो हम सकते ही नहीं उसका फल हमें भोगना पड़ता है तो दुखों से बचने के लिए उसकी आज्ञा में चलते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं ओम शम